श्री राम कृष्ण भक्त मालिका नाग नाग नागमहाशय साधना के क्षेत्र के समान ही अनुभूति के क्षेत्र में भी अति उच्च भूमि पर आरूढ़ हुए थे एक बार सरस्वती पूजन के दिन वे भाव विभोर हो एक भक्त से देवी देवताओं की तथा उनकी कृपा से सिद्ध लाभ की बातें कर रहे थे सुनकर श्रोता ने सोचा इनके अनुभूतियाँ देवी देवताओं तक ही सीमित है शायद वे ससीम से परे असीम निर्गुण तक नहीं पहुंचे हैं इसी बीच नाग महाशय किसी काम से बाहर आए उन्हें लौटने में विलंब होते देखकर उस व्यक्ति ने बाहर निकल कर देखा तो नाग नागमहाशय रसोई घर के पीछे आम के पेड़ के नीचे खड़े थे और भाभावेश में कह रहे थे मेरी माँ क्या घास मिट्टी तक ही सीमित है वे तो अनंत सच्चिदानंदमयी है मेरी मां तो महाविद्या स्वरूपणी है कहते कहते उनकी बाह्य चेतना लोप हो गया लगभग आधे घंटे बाद उनकी समाधि टूटी भक्त संदेह मुक्त हुआ फिर उस भक्त के मुख से यह घटना सुनकर नाग महाशय की गृहिणी ने कहा बेटा तुम तो उनकी यह अवस्था आज पहली बार देख रहे हो पर कभी कभी तो उनकी चेतना दो तीन पहर तक नहीं लौटती कलकत्ता आने पर नाग महाशय आलम साधुओं के साथ भेंट करते तथा श्री रामकृष्ण की चर्चा में काफी समय बिताया करते थे एक बार बेलूर जाकर उन्होंने बाबू के उद्यान भवन में श्री माता जी के चरण स्पर्श किए उस दिन उनका शरीर भाव के कारण केले के पत्ते के समान कांप रहा था उसी अवस्था में उनको स्वामी प्रेमानंद जी सहारा देकर माता जी के पास ले गए माँ ने उनका लाया हुआ संदेश ग्रहण किया तथा अपने ही हाथों उन्हें प्रसाद खिलाया इसीलिए लौटते समय नाग महा भाव के आवेग में बारंबार लगे बाप से बारम्बार दयालु है बाप से अधिक है ठाकुर के महासमाधि के पश्चात भी वे दक्षिणेश्वर जाया करते थे परंतु ठाकुर के कमरे में केवल एक ही बार प्रवेश करके देव पूर्व स्मृति तथा तीव्र विरह से इतने व्याकुल हो गए थे कि फिर दोबारा उस कमरे में कभी प्रवेश नहीं कर सके दूर से ही प्रणाम कर लौट आते थे काशीपुर के जिस उद्यान भवन में लीला सम्मरण किया था उसे देखकर भी उनमें ऐसा ही भावांतर हो जाता था इसलिए वे उस पथ से होकर नहीं निकलते थे गिरीश बाबू ने उन्हें एक कंबल दिया था परंतु भक्त के स्नान का साधारण रूप से उपयोग करके उसके प्रति असम्मान दिखाने की अपेक्षा उसे अपने सिर पर धारण करना ही वे अधिक उचित समझते थे श्री माता का दिया हुआ एक वस्त्र भी उनके सिर का आभूषण बन गया था। एक बार माताजी के लिए वस्त्र तथा लेकर जाते समय बाग बाजार में उन्हें उधर शूल होने लगा और वे वहीं पर एक बरामदे में बैठे थे दो घंटे तक हाय हाय चिल्लाते रहे परंतु माँ की चीज माँ को निवेदित किए बिना वे घर को नहीं लौटे उस दिन उन्हें घर लौटते रात के नौ बज गए थे नाग महाशय भक्त होने के साथ ही सेवा सेवापरायण भी थे कलकत्ते में प्लेग फैलने पर जब पाल परिवार के लोग अपने मकान की जिम्मेदारी नाग महाशय पर सौंपकर अपने गांव को चले गए तब नागमहाशय एक रसुईया ब्राह्मण एक ब्राह्मण मुंशी और एक नौकर के साथ उस मकान में निवास करने लगे कुछ दिन बाद उस ब्राह्मण कर्मचारी को प्लेग हो गया नाग महाशय ने उनकी यथासाध्य सेवा की मृत्यु के पूर्व ब्राह्मण ने उनसे गंगा यात्रा की इच्छा प्रकट की बंगाल में प्रचलित एक प्राचीन प्रथा इसके अनुसार मरणासन व्यक्ति को गंगा तट पर ले जाया जाता था और मृत्यु के समय उसके शरीर के निचले अंश को गंगा जी में डुबो कर रखा जाता था इस प्रकार गंगा जी की गोद में प्राण त्याग होना बड़े भाग्य का लक्षण माना जाता था सहायता के लिए और कोई न मिलने के कारण वे अकेले ही उन्हें गंगा तट पर ले गए तथा उनका निधन हो जाने पर स्वयं ही उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था की इस पर उनके लगभग पच्चीस रुपये खर्च हुए थे उस समय उनका कार्यकलाप देखकर एक सज्जन ने कहा था ये पूरे पागल हैं निम्नलिखित घटना भी उनके इस पागलपन को ही प्रमाणित करती है पाल बाबू के परिवार के लोग एक बार नाग महाशय को भोजेश्वर को ले गए लौटते समय उन्होंने उन्हें स्टीमर भाड़ा आदि के लिए आठ रुपये तथा एक कंबल दिया जब वे स्टेशन पर टिकट खरीद रहे थे उस समय एक भिखारिन अपने तीन चार बच्चों के साथ आकर उनसे भीख मांगने लगी उस परिवार की दुर्दशा देखकर नाग महाशय ने वे आठ रुपये तथा कम्बल उसे सौंप दिया तथा पैदल ही कलकत्ते को चल दिए उस समय उनकी जेब में केवल साढ़े सात आने पैसे रह गए थे रास्ते में नदी पड़ने पर वे कहीं नाव से तो कहीं तैरकर ही उसे पार कर लेते, कहीं मंदिर मिल जाने से प्रसाद पा लेते नहीं तो मुरमुरे आदि से काम चला लेते इस प्रकार वे उन्तीस दिन में कलकत्ता पहुंचे एक और दिन आधा पेट खाकर दिन भर खिदेरपुर में वसूली के कार्य में परिश्रम करके उन्होंने तेरह आने कमाए किंतु उसे किले के मैदान में एक व्यक्ति को देखकर खाली हाथ ही घर लौटे विपत्ति के समय ही गृहस्थ की असल परीक्षा होती है एक बार चैत्र के महीने में नाग महाशय के पड़ोस वाले मकान में आग लगी और उसकी चिंगारियां उड़ उड़कर उनके छप्पर पर भी आ पड़ने लगी। पड़ोसी लोग उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे और उनकी गृहणी भी घबरा जल्दी जल्दी कपड़े बिछौने आदि बाहर निकालने लगी पर नाग महाशय उस समय जय ठाकुर जय ठाकुर कहते हुए ताली बजा बजा कर आंगन में नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे अब भी अविश्वास ब्रह्मा आज घर के निकट आए हुए हैं कहा तो उनकी पूजा करनी चाहिए पर तुम इन तुच्छ कपड़े बिछौनों को ही लेकर व्यस्त हो प्रभु रक्षा करे तो कौन मार सकता है और प्रभु मारे तो कौन बचा सकता है संयोगवश अग्निदेवता पड़ोस का घर भस्म सात करके ही शांत हो गए उन्होंने नाग महाशय के घर की घास तक का स्पर्श नहीं किया साधु के रूप में नाग महाशय की ख्याति चारों ओर फैल जाने पर भी उनके मन में अहंकार का लेष तक नहीं था उनके घर में जब कभी कीर्तन का आयोजन होता तो वे हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े रहते या फिर तम्बाकू भर सबको पिलाया करते गिरीश बाबू के घर जाने पर वे दूसरों के समान आसन पर न बैठकर जमीन पर ही बैठते थे एक बार स्वामी जी ने ठाकुर की उल्लेख करते हुए उनसे कहा कि कोई यदि अपने को हीन सोचता है तो वह वैसा ही हो जाता है अतः नाग महाशय के लिए वैसा सोचना अनुचित है इसके उत्तर में नाग महाशय ने कहा ये कीड़ा यदि अपने को कीड़ा समझे तो जैसे इसमें सत्य की अब मर्यादा नहीं होती वैसे ही उनके स्वयं को तुच्छ समझने से सत्य की अवहेलना नहीं होती अतः उन्हें इसका दोष नहीं लग सकता इसलिए तो महाकवि गिरिशचंद्र ने कहा था नरेन को और नाग महाशय को बांधने जाकर महामाया बड़ी ही मुश्किल में पड़ गई नरेन को वे जितना ही बांधती वे उतने ही बड़े होते जाते माया की डोरी छोटी पड़ती जाती अंत में नरेन इतने बड़े हुए कि माया ने निराश होकर उन्हें छोड़ दिया नाग महाशय को भी महामाया ने महाने का प्रयास किया वे वे जितना ही नाग उतना ही जाते, अंत में वे इतने छोटे हो गए कि महामाया माया जाल के भीतर से होकर बाहर निकल आए नाग महाशय की कृपा से बहुत से लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर ली थी पर वे दीक्षा किसी को नहीं देते थे कोई यदि गुरु कहकर उन्हें संबोधित करता तो वे कहते मैं शूद्र हूं, शूद्र हूं, मैं क्या जानता हूं? यह कहकर वे सिर पीटने लगते और कहते आप लोग चरण धूल देकर मुझे पवित्र करने आए हैं ठाकुर की कृपा से आप लोगों के दर्शन मिले दीनदयाल के जीवन के अंतिम समय में नाग महाशय देवभोग में ही थे पुत्र के आंतरिक प्रयत्न के फलस्वरूप जीवन के अंतिम दिनों में उनके मन से संसार की आसक्ति दूर हो गई थी वे संध्या पूजा आदि में मग्न रहते तथा तुलसी की माला जपा करते अस्सी वर्ष की आयु में शरीर छोड़ा नागमहा को समुचित रूप से करने की उनकी इच्छा है धन संग्रह करने को तैयार हुए किंतु तो नाग महाशय ने उन्हें मना कर दिया और स्वयं ऋण लेकर एवं अपने रहने के मकान को गिरवी रखकर यथोचित ढंग से पिता के अंतिम क्रिया को संपन्न किया तथा बाद बाद में गया धाम जाकर भी भी किया अपने जीवन के के अंत तक भी वे उस को पूरा नहीं चुका सके थे इसके वर्ष उनके स्वयं महाप्रयाण का समय आ पहुंचा उधर शूल तथा पेचिस के फलस्वरूप वे सैयाग्रस्त हो गए थे किंतु उस अवस्था में भी वे खुले बारामदे में ही सोया करते थे जाड़ी की रात में भी बीमार पड़ने के बाद से वे कमरे के भीतर नहीं सोए थे दूसरों की सेवा लेना भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। जीवन के अंतिम दिनों में वे धर्म चर्चा किसी अतिथि के आ जाने पर वे रोग सैया पर लेटे लेटे ही उनकी सारी व्यवस्था कर देते थे उच्च धर्म प्रसंग या भजन आदि सुनते हुए वे भाव के अधिक्य से बाह्य चेतना खो बैठते थे स्वामी शारदानंद उस समय किसी काम के सिलसिले में ढाका आए हुए थे वे प्रायः नाग महाशय के पास आते रहते थे एक दिन उन्होंने शिव संगे सदारंगे मजलो अमार मन भ्रमरा तथा गया गंगा प्रभास ये तीन भजन गाए जिन्हें सुनकर नाग महाशय समाध मग्न हो गए एक दिन नाग महाशय के मन में इच्छा हुई कि रक्षा काली की पूजा की जाए प्रतिमा आ जाने पर स्वामी शारदानंद जी की सलाह के अनुसार उसे नाग महाशय के दर्शन के निमित्त उनके सिरहाने स्थापित किया गया ऐसा होते ही वे माँ माँ कहते हुए भाव समाधि में डूब गए उस रात उनका मन समाधि से दो घंटे के बाद ही उतरा थार चाह के तीन दिन पूर्व उन्होंने पंचांग मंगाकर देखा कि बंगी पौष के दिन दिनांग तेरह को दस बजे के बाद का मुहूर्त यात्रा के लिए उत्तम है यह जान लेने के पश्चात उन्होंने पंचांग पढ़कर सुनाने वाले श्री शरद चंद चक्रवर्ती से कहा आपकी यदि अनुमति हो तो मैं उसी दिन महायात्रा करूं। शुभ दिन निश्चित करके वे निश्चिंत हो गए शरीर त्याग के दो दिन पूर्व रात के दो बजे उन्होंने अचानक ही अपनी आंखें खोलकर शरद बाबू से कहा आपने जिन जिन तीर्थों को देखा है एक एक करके उनका नाम लेते चलिए मैं देखता चलू शरद बाबू एक एक करके हरिद्वार प्रयाग गंगा सागर काशी धाम जगन्नाथ क्षेत्र आदि नाम लेने लगे नाग महाशय भावस्थ होकर उन तीर्थों का वर्णन करने लगे मानो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो इसके साथ ही वे अपनी बाह्य चेतना खोने लगे इसके बाद 27 दिसंबर 1899 सौ ईस्वी को सुबह नौ बजे उनका ऊर्ज चलने लगा उनके नेत्र कुछ आरक्त थे तथा ओठ स्पंदित हो रहे थे मानव कुछ उच्चारण कर रहे हो आधे घंटे बाद उनकी दृष्टि नासिकाग्र पर स्थित हो गई पूरा शरीर रोमांचित हो उठा तथा आंखों के कोनों से प्रेमास्त्र की धारा बह निकली दस बजने के कुछ मिनट बाद धीरे धीरे उनकी प्राणवायु बाहर निकली नाग महाशय महासमाधि में लीन हो गए